श्रीमद शंकराचार्य शंकरावतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म के संबंध में बड़ा मतभेद है ईसा से पूर्व छठी शताब्दी से लेकर उनके पश्चात नवम शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था इतिहास के एक विद्वान ने यह सिद्ध किया है कि आचार्य पाद का जन्म समय ईसा से पूर्व ही है मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है अस्तु किसी भी समय को केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिवगुरु की धर्मपत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर भी इनके माता पिता संतानहीन ही थे अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की उनकी सच्चे और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुसो देवाधिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप में प्राप्त किया नाम भी उनका शंकर ही रखा गया बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा एक वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और दो वर्ष की अवस्था में माता के पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे तीन वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए पाँचवें वर्ष में यज्ञोपवित करके उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया और केवल सात वर्ष की अवस्था में ही वे वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गए विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर ने सन्यास लेना चाहा परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तो उन्होंने ना ही कर दी शंकर माता के बड़े भक्त थे उन्हें कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया इस प्रकार पुत्र को संकट में देख माता के होश उड़ गए वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी शंकर ने माता से कहा मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया इस तरह माता के आज्ञा प्राप्त कर वे आठ वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े जाते समय माता की इच्छा के अनुसार यह वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूँगा घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा इन्होंने गुरु गुरुपदिष्ट मार्ग से साधना शुरू कर दी और अल्पकाल में ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने के लिए आज्ञा दी और तदनुसार ये काशी आ गए काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी और लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए जो पीछे पद्माचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्हें दर्शन दिए और इनके पहचान का कर प्रणाम करने पर ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया वेदांत सूत्र पर जब आप भाष्य लिख चुके तो एक दिन एक ब्राह्मण ने गंगा तट पर इनसे एक सूत्र का अर्थ पूछा उस सूत्र पर ब्राह्मण के साथ इनका आठ दिन तक शास्त्रार्थ हुआ पीछे इन्हें मालूम हुआ कि स्वयं भगवान वेदव्यास ही ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उनके साथ विवाद कर रहे हैं तब इन्होंने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अपनी ढिठाई के लिए क्षमा मांगी फिर भगवान वेद उन्हें अद्वैत का प्रचार करने की आज्ञा दी और इनकी सोलह वर्ष की आयु बत्तीस वर्ष की कर दी इसके बाद इन्होंने काशी कुरुक्षेत्र बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे प्रयाग आकर कुमार भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से माहमती में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थता थी अंत में मंडन ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेशाचार्य पड़ा तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धांत की शिक्षा दीक्षा होने लगी एक बार एक कापालिक ने आचार्य से एकांत में प्रार्थना की कि आप तत्वज्ञ हैं आपको शरीर का मोह नहीं मैं एक ऐसी साधना कर रहा हूं जिसमें मुझे एक तत्वज्ञ के सिर की आवश्यकता है यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए आचार्य ने कहा भाई किसी को मालूम न होने पावे मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ तुम सिर काट ले जाना आचार्य ने समाधि लगाई और वह सिर काटने ही वाला था कि पद्मपादाचार्य के इष्टदेव नृसिंग भगवान ने ध्यान करते समय उन्हें सूचना दे दी और पद्म ने आवेश में आकर उसे मार डाला आचार्य ने अनेकों मंदिर बनवाए अनेकों को सन्मार्ग में लगाया और कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया इन्होंने मार्ग में सभी मतों की उपयोगिता यथास्थान स्वीकार की है और सभी साधनों से अंतकरण शुद्ध होता है ऐसा माना है अंतकरण के शुद्ध होने पर ही वास्तविकता का बोध हो सकता है अशुद्ध बुद्धि और मन के निश्चय एवं संकल्प भ्रमात्मक होते हैं अतः इनके सिद्धांत में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है और उसके लिए अपने धर्मानुसार कर्म भक्ति अथवा और भी किसी मार्ग से अंतकरण को शुद्ध बनाते हुए वहां तक पहुंचना चाहिए इनके बनाए हुए ग्रंथों की बड़ी लंबी सूची है और इनका सिद्धांत भी बड़ा ऊंचा तथा अधिकारी पुरुषों के ही समझने की चीज है भारतवर्ष के सभी संप्रदाय इनके सिद्धांत से प्रभावित हैं सभी विचारशीलों ने मुक्त स्वर से इनके सिद्धांत की महत्ता गाई है आज भी इनके अनुयायियों में बहुत से सच्चे विरक्त एवं ज्ञानी पाए जाते हैं इनके तथा इनके अनुयायी महात्माओं के सिद्धांतों के संबंध में विशेष जानना हो तो कल तो कल्याण का वेदान तक देखना चाहिए